कर्म यस्कल त्यक्ता शानों नईषि अयुक्त कामकरेण फले सो निबध्यते युश्वराय कर्मण न मम फलाय कर्मफल त्यक्ता पर्य शाति मोक्षाख्यानोति नैष्ठिकी निया भवाम यस्तु सन्यासानाक्रमेण वाक्यशेष यस् पुनः करणं असम कामस्य क्या कामकार तेन कामकारेण कामतया मम फलाय कमी कर्म फले सबसे अत युक्त